मुझे मुझे मुझे क्या कर दिया मुझे टोगी पे रख लेना टोकरी को सिर पे रख लेना और मुझे कहा छोड़ाना जो छोड़े ना अरे भगवान ये आपने क्या कर दिया मेरी हथकड़ी बेड़ी नहीं देखी क्या कैसे ले जाऊंगा बताओ चतुर्भुज नारायण ये आपने क्या किया अरे कुछ समाधान और तो बता गए थे ये अथखड़ी जोड़ी नहीं देखी क्या ये जेल के ताले नहीं देखे क्या हा और वो बाहर जो खड़े पैरेदार वो भयानक चेहरे वाले भाले लिए खड़े हैं त्रिशूल लिए खड़े हैं उन्हें नहीं देखा क्या आपको लोग कैसे जाऊंगा मैं और सुदेव जी बड़े दुखी देखा कैसी कहानी है तुम लोग स्वामी जी फिर ऐसा काम कैसे करेंगे स्वामी जी फिर गौ गर गृहस्थी कैसे करेंगे भक्ति मार्ग में कैसे आएंगे है ना वसुदेव वही नाटक कर रहा है तुम्हारा सबका हाँ अपने अपने नाटक अपने अपने समस्याएं याद कर लो मैं उसे बहानाबाजी कहूँ या मक्का कहूं आप जो चाव को दो मैं क्या कहूंगा तो प्रणाम करता उसको भी हाँ लेकिन वही याद दिखा रहा है वसुदेव आप कि देख चेहरा अपना इस कथा में ये कैसे करूंगा वो कैसे करूंगा हाँ, मेरे सारे पैसे खर्चा ना हो जाएंगे हाँ अपने सब तो दया करने लेंगे तो मैं लुटने जाऊंगा क्यों भाई है ये सब तुम्हारी बहानेबाजियां हैं आज वसुदेव के सामने एक समस्या क्योंकि वसुदेव तो आप सब की भावनाओं का एक बिंद है एक तस्वीर है पूछो अपने आप से ये सारे नाटक तुम्हारे ही तो हैं। अच्छा और निष्पाप वसुदेव तो ससमुशी चाहता है कि वो छूट जाए और भगवान को छोड़ आए और अगर तुमसे मैं कहूं अतकड़ी जोड़ी खोल दो संसार एकता की चलो राम की राह तो कहोगे स्वामी जी ये तो गहने हैं आभूषण है ये हाय आभूषण कैसे छोड़ देंगे आप इतनी कीमती और निकलते अरे अतकड़ियां तो क्या है तो गहने कैसे छोड़ देंगे हाँ? गहनों के समेत कहीं मोक्ष मिलता हो तो तू लाभ हमने कहा भाई वो बात तो वसुदेव को भी नहीं आती थी क्यों हाँ? भाई <laughs> हाँ? कि स्वामी जी गहनों के साथ ही हाँ? कुविचारों के साथ कुसंग के साथ कुमति के साथ कुवृत्तियों के साथ ही हम खाली माला फेर ले और तू मोक्ष दिला दे क्या बात है मिल जाएगा क्या <coughs> गोंद हरि हरि ओ नारायण हरि वसुदेव बड़ी दुखी कि गोविंद जी आपने क्या कर दिया और कभी भगवान प्रकट भी हो नवजात शिशु सामने देव की अचे अवसुदेव दुखी ठहर पहले एक बात पूछते हैं आपसे देखो देखो आपका वो जो बड़ा पूज संकेत संचय किया वो भक्ति मार्ग है उसी पे एक सवाल पूछ आपसे, सबसे कि जब चतुर्भुज भगवान महाविष्णु खड़े हुए प्रगट हुए तो वसुदेव की कोई हथकड़ी जोड़ी खुली बोलो खुली क्या तो तुम्हारे फूल फेंकने से उनकी मूर्ति पर खुल जाती क्या बोलो इसीलिए मालाएं बहुत फेरी तुमने एक भी अथकड़ी बेड़ी खुली समझो इस बात को और धोखा दे लो अपने आपको तुमने पाखंड को भी धर्म बता दिया है और दूसरों के साथ धोखा करो करो अपने साथ धोखेबाजी कर रहे हो बहाने ऋणते हो दुखी नारायण जी आपने क्या किया नहीं और कई बोली नहीं बोली और अब आप शिशु में प्रगट भी हो गए अब क्या करूं? तो मन में विचार आया अरे वसुदेव जितना महाविष्णु कह गए तुम उतना ही करना उतना भी तो नहीं करोगे तुम फिर उसमें अपने एक है क्यों और चौधरा हट डाल दोगे जितना तुम्हें तपस्वी बताएंगे तुम उतना भी नहीं करोगे फिर उसमें चार बहाने डाल दोगे चौधरी जो हो सिया जो हो समझदार जो हो लेकिन वसुदेव निष्पाप है वो सचमुच चाहता है हथकरी बेड़ी खुले हाँ तुम्हारी बात और तो आभूषण है तुम तो पूजा भी इसीलिए कर रहे हो कि भगवान एक हथकड़ी और चल पहना दे एक मकान और बना दे हैं? क्या बोलो नहीं चाहते क्या चाहते हो ना हाँ। और दोड़िया दे और दो अटकड़िया अरे यहां छूटना ही कौन चाहता है हाँ। ये तो वसुदेव हैं जो छूटना चाहते हैं हाँ वो वसुदेव हमारे जितने समझदार होते तो शायद वो भी ना छूटना चाहते क्यों भाई गोमरी हरिओ नारायण तो कहा चल जितना कहा उतना ही कर ले भाई तो हथकरी लगे हाथों से भगवान हा? को उन्होंने उठाकर टोकरी में रखा वसुदेव ने और टोकरी को उठा के जो सर पे रखा तो क्या हुआ क्या हुआ बोलो हथकरियां और बेड़ियां खुल गईं हाँ तो जब साक्षात भी नहीं खोल पाए थे तब खुली थी जब कन्हैया गए उठा के आ, समाधान तुम सबके पास है चाहते नहीं हो चाहते नहीं हो क्योंकि तुम्हारा दम नहीं चाहता है और तुम उसके गुलाम हो वो चाहेगा तभी तो छूटोगे तुम्हारा क्रोध तुम उसके गुलाम हो और क्रोध चाहेगा तभी तो तुम छूटना चाहोगे। वरना कितना सरल उपाय दिया है वसुदेव में कि इस सिर की टोकरी में इस बालकनी या रूपी इस सुंदर शिशु विचार को बसा ले अरे हा परी बेड़ी अभी किसी वक्त खुली हुई है बोलो खोलोगे <laughs> हाँ। कितनी सुंदर कितनी अमृत भई कितनी कथा है कितने सरल ढंग से ये एक गुरु गंभीर वेद के रहस्य को हाँ स्वयं विष्णु हमारा हाँ जग जगत पिता एक लीला में भगवान हमारे सामने प्रकट होकर के हमें पढ़ा रहे हैं और हम हैं पढ़ के देने ही नहीं चाहती चाहते कि खाली यहां आ करके फूल फेंक करके और बोला रुपया चढ़ा करके तुम चाहते हो अथकरियां तुम्हारी खुल जाए अरे जब साक्षात विष्रू वह सुधेर की नहीं खोल पाए तो तेरी कैसे खुल जाएंगी बता बता तू शब्द है आपसे अरे तभी तो खुलेंगी ना कि जब इस सिर रूपी टोकरी में गोविंद रूपी इस मनोहारी विचार को इस सुंदर महीना में छवि को सभा के लिए बसा ले बसा ले बसा ले गोविंद मिल जाएगी हर आप और बेड़ी खुली है संसार में रहता हुआ भी तो कमल की तरह में है परिवार की सेवा है मिनट भाव से कुटुंब को धारण करता है गोपाल का है यह शरीर भी उसी का है पूरी तरह से पूर्ण रूपे उसी की मनोहारी में छपा जो तो ही बसा हुआ से हाँ बंद आंखों में तो खुली आंखों में तो उसी के मनोहारी छवि को देखता हुआ प्राणी मात्र में उसका दर्शन करता हुआ क्या जिया नहीं जा सकता क्या तू ग्रस्त नहीं हो सकता क्या तू धंधा नहीं कर सकता क्या तेरा मकान नहीं बन सकता तो कुछ हो सकता है अर्पित कर गए उसको लेकिन तुमने सिर रूपी टोकरी में बसाया है ईर्षिया देश क्रोध लोभ मोह है गुफाई के लिए जगह है क्या वहां पहले ही बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है वहां तो वह इतनी जगह नहीं कि एक तिल भी रख सको और इतना बड़ा झूला कैसे रखोगे <laughs> बोलो आज इस मनोहमारी शरी के लिए ही तुम्हारे मन में कोई जगह नहीं है कोई जगह नहीं है भगवान की आरती उतारती हो तुम तो थाल को मांझ के धोते हो नहीं मैला तो नहीं ले धोते हो ना मांझते हो ना कवि तो करते नहीं करते कभी तो मन के थाल को भी मांझा क्योंकि आरती इस थाल की नहीं मन के थाल की होती है नारायण की तो वो रह गया मैला तो आरती क्या हुई पूजा क्या हुई माला क्या फ्री बोलो और तुम सोचते हो कि तुम माला फेकते रहे तुम एहसान लाते रहे तुमने भजन बिछड़ा ले तुमने हवन यज्ञ कर लिए अरे कब क्या किया है पूछ अपने आप से जब मन का खाल ही मेला था तो तुमने क्या किया है पूछ अपने आप से अपने आप को ऐसी अमृत कथा है कि महाराज परीक्षे सात दिन में मोक्ष पाते हैं अरे तुमको एक क्षण नहीं मिल सकता है वो क्षण जीवन में आने दो रोको मातो से उसे, उसे अपनी तृप्तियों के लिए अपनी कमजोरी और करता के लिए रोको मातो से आने दो ये तुम्हें वीरवा बना देगा तुम तुम्हें धरती का भगवान बना देगा उस क्षण को आने दो वसुदेव ने टोकरी में कन्हैया को रखा है टोकरी को पर रखा है आश्चर्य से आश्चर्य से देख रहे हैं वसुदेव क्या देख रहे हैं क्या खड़ियों की बेड़िया अपने आप खुल गई है और पहले कहा सोए पड़े हैं वो जो भी झलक रहे थे लोगी जो झाक रहे थे कि अभी शिशु होगा तो हम दो कंस को बताने जाएंगे वो हमको हीले मोती देगा अभूषण देगा सूचना मिलते ही प्रसन्न हो जाएगा वो सो गए वो प्रगा मुद्रा में सो हुए हैं और क्या देखते हैं वसुधेव कि ताले भी अलग खुले पड़े हैं और फाटक सपाट खुले हुए हैं बस इस इतना सा काम ही तो हम नहीं कर पाए हैं और हर स्वांग भर पाए हैं हर ढोंग कर पाए हैं हर नाटक कर पाए हैं कि तू मुझे धर्मात्मा कह मैं तेरे को धर्मेश्वर कहूं चल मिल बांट के खिचड़ी खा लेंगे और इतना सा काम हम नहीं कर पाए कि सिर्फ रूपी टोकरी में उस मनोहारी उस सुंदर अमृत अप्रतिम सुंदर उस सौंदर्य को उस मोभक्ता को सदा सदा के लिए बसा लेता उन पांच महावाक्यों की राह चल देता यह सुंदर मनोहारी रूप सांचा बनता और मेरा हर क्षण इसी मनोहारी छवि के सांचे में ढल जाता मेरा कल्याण हो जाता जरा सा काम नहीं करना चाहते हम इस इसरो नहीं जाना चाहते हैं हम न जाने क्यों क्यों पता नहीं वै सुधीव को लग रहा है कि जब सी टोकरी सर पर आई है अरे वो टूटन वो थकान वो जे वो शिलाओं पर सीलन भरी शिलाओं की इतनी लंबी सजा का से निढाल हो गया शरीर आज फिर किशोरावस्था में क्यों कि फूल रहा है लगता है उसे की वो तो उड़ने लगेगा हवा में एक किशोर की उम्र है एक तरंग है एक आनंद है और उड़ा जा रहा है वसुदेव मंद की ओर क्या बात है ठोकरी में गोबुंद आए हैं रूप बदल गया है कोई डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता क्यों क्योंकि तो तो डॉक्टर शरीर का इलाज करता है रोगी है जीव वो रोगी है जो अपनी बदतमीजियों से शरीर का रोगी कर रहा है उस रोगी को जीव को डॉक्टर जानता ही नहीं तो तेरा इलाज कौन कर सकता है बता तुम्हारा इलाज कर सकती है ये भागवत की कथा कि जिस दिन ये मन ये तरंग ये आनंद ये मस्ती ये मनोहारी थे बस वही है तुम्हारे मस्तिष्क में अरे रो ल तू तो किशोर हो गया है काल भी हाथ वारे खड़ा है इसकी आयु बढ़ाऊं कैसे तो वही का वही रुक गया कितना है कितना सुंदर तुम्हारे सारी पीड़ाओं का अंत है गोविंद में रस वो नहीं करोगे नाटक करोगे अरे उसको बिठा के माला फेरोगे तभी तो माला माला हो गई उसमें बस करके उसका नाम लोगे, तभी तो ये नाम तुम्हारे सारे पाप धोएगा जिस नाम के तुम्ही ना हुए वो नाम कल्याण क्या करेगा तुम्हारा धोखा दे रहे हो कि गाये बगाए कर लेंगे स्वामी जी क्योंकि ऐसा लिखा हुआ पूछो अपने आप से हां दूसरों को धोखा देते देते मनोवृत्तियां इतनी बड़ी कि हम अपने को भी धोखा देने पे उतर आए और भक्ति जैसे इस पवित्र शब्द का अपमान करने पे उतर आए कि इतने प्रकार की होती है हाँ डाइसेट कर दी है टुकड़े कर दिए माता की भी क्या बात है और इतना सरस इतना मनोरम मार्ग है कि जहां रस ही रस है जहां आनंद ही आनंद है और संसार में जहां पीड़ा ही पीड़ा है चिंता है आतंक है हाँ दुख ही दुख है चुभन है रोग है व्याधि है वहां तो भागा जा रहा है भागा जा रहा है और जहां रस ही रस है वहां आने को राजी नहीं है क्या बात है बहाने डूब रहा है उतर करता है उड़े जा रहे हैं वसुदेव जी अंग अंग में है हाँ, अंतर में तरंगें उठ रही है प्रेम की भक्तिरस की हाकृत है क्या आनंद है पानी की फुहार पड़ती है लगता है पुष्प बरस रहे हैं क्या बात है फूल जड़ रहे हैं फूल जड़ रहे हैं उड़ा जा रहा है वसुदेव ये बाढ़ है वसुदेव को कहा परवाह है उतर गया है जल में पानी बढ़ता जा रहा है मुंह तक आ गया है वसुदेव को चिंता नहीं है अरे यमुना क्यों बढ़ रही है क्या वसुदेव की परीक्षा लेगी बोले लेगी क्या नहीं जिसकी टोकरी में गोविंद बैठ गए उसकी परीक्षा कौन लेगा वहां तो परीक्षित भी मत मस्तक हो जाता है यमुना परीक्षा नहीं ले रही है कोई आज आज उसकी परीक्षा नहीं ले सकता क्योंकि उसकी टोकरी में गोविंद बैठे है यमुना तो उस पवित्र गोविंद हाँ, पवित्र चरण का स्पर्श की प्यासी है पानी बढ़ता जा रहा है हाँ वसुदेव है, सोचते हैं कि कन्हैया को जलने लगे तो वो टोकरी ऊंची करते जाते हैं ऊँची करते जाते हैं तो भगवान देखते हैं कि भोला समझ नहीं रहा है तो वो विदली में अपना पांव लंबा कर देते हैं हाँ जल का स्पर्श अंगूठे को होता है तुरंत हट जाती है रास्ता खुला है वसुदेव जाओ वसुदेव दौड़ते हुए जाते हैं हाँ दौड़े चले जा रहे हैं उड़े आनंद में उड़े जा रहे हैं वसुदेव आते हैं हाँ वसुदेव जी नंद के घर आते हैं वहां सब सो गए क्या विचित्र लिया यहां कवैया प्राइवेट हुई तो सब सो गए वसुदेव के अतिरिक्त सब सो गए नहीं सोए गए और यहाँ गोल माया प्राइवेट हुई है तो नंद बाबा सब सो गए बताओ क्यों बताओ क्यों कि जहां माया प्राइवेट होती है आसक्त जगत जागता है भक्त जगत सो जाता है बोले बोले बोलो और जहां गोपाल प्रकट होते हैं वहां आसक्त जगत सो जाता है भक्त जगत जागता है तो गोविंद प्रगट हुए तो वसुदेव जाग रहे हैं आसक्त जगत पहरेदार सो गया है और यहां योग माया प्रकट हुई है तो सारे देवता हैं जो तो लीला रूप धारण किए हैं श्री सारे सो गए हैं गोपाल आएंगे तो तो जागेंगे क्या बात बोले समझ में है? तो भगवान के ध्यान में अगर नींद आए तो समझ लेना कि तुम पिशाच हो आसक्त जगत हो नोट गिनने में नींद आए तो समझ लेना भक्त जगत <laughs> लेकिन होता उल्टा ही है <laughs> होता उल्टा ही है <laughs> चाहे कितना सुनो नोट दिखा देंगे गोपाल को अलग कर दो कहोगे इसी को डाल दो <laughs> ये ज्यादा ही उनकी है हाँ। कन्हैया को फिर बाद में धारण कर लेंगे स्वामी जी क्या बात जाने कब हमें सुधी आएगी करे मौत हर द्वार खटखटा रही है बड़ा थोड़ा थोड़ा समय है जल्दी से बिठाओ इनको आंधी के आने से पहले अपनी सुरक्षा कर लो समय की आंधी जाने कितनी योनियों में ले जाएगी भटका ले जाएगी अरे जाओ जाओ अरे जाओ अरे जाओ, अरे जाओ समय अधिक नहीं है जाने कौन सा क्षण लौटे न लौटे जाने कौन सा क्षण जाने कौन सा क्षण जाने कौन सा क्षण नंद के यहां आए हैं रास्ते में सोच रहे थे नंद जी से जय जयकार करेंगे मिलेंगे बैठेंगे और उन्हें समझाएंगे हाँ यहां ये सब सोए हैं और जल्दी से टोकरी उतारी और उतार करके कन्हैया को यशोदा जी की बगल में लिटाए और योग माया को उठा के जो टोकरी में रखा है तो अचानक चिंता सताने लगी है अरे गजब क्या हो गया अब बड़े चिंतित हैं कि देर हो गई और पहरेदार जाग गए तो बेचारी देवकी का क्या होगा कर्ज तो, तो बड़ा चल रहे वो सुधीर हाँ ये कहानी हमारी सबकी है कि गोपाल का भाव गया और माया सिर में आई तो फिर भाग रहा है तू उसी जगत में हा हा, हा करता हुआ <laughs> हा? क्या बात तब तो आनंद में भाग रहा था और अब सुधूर लोग माया को सर पर रखे चिंता में भाग रहा है कि कहीं कर्स न पहुंच जाए कहीं पहरेदार न जाग जाए बोल गाड़ी छूट जाएगी हाँ <laughs> हाँ जल्दी पहुंचो <laughs> अरे कई पहले पहले गए और कंस को पता चल गया कि ऐसा हुआ है अरे तू तो बड़ा अत्याचारी है पता नहीं गाय हाँ, तो है, है वसुदेव जी बड़े परेशान है तुम्हारी कहानी है हर बार भगवान खोते हो तभी तो विशांत जगत में चिंता दो में दोष में परेशानी में खुद तो भागते ही भागते हो कहते हो, स्वामी जी आप भागो, चिंता का इलाज करो हाँ बाहर बैठा है चल साथ हमारे। तू भी इसी में मेरी सुन मेरी सुन सवेरे से शाम तक अरे बोला कभी की भी सुनाओगे या सही सब सुनाते रहोगे हाँ बोले देखना तो ग्रह में क्या भगवि <laughs> बोले जब हम नहीं जा रहे तो तुझे भी नहीं जाने देंगे तू कैसे जाएगा न सही तेरे पे तेरी समस्या नहीं तो हमारी ही ले <laughs> चल साथ हमारे। हाँ, हाँ, चिंता में भाग रहे हैं वसुदेव जी दौड़े हुए आए हैं आते इन टोकरी उतार के रखी देखा सब सो रहे हैं बड़े प्रसन्न हैं आते वसुदेव की नींद गई है कन्या को देवगी के पास लिटाए हैं और माया का प्रभाव और सो गया वसुदेव और स्मृति भी लुप्त हो गई है कि क्या कराया मैं सब गायब उसको यह भी याद नहीं है कि एक शिशु को मैं यहां से लेके गया था उसे यह भी याद नहीं है कि मैं योग माया को कहीं और से लाया था उसे कुछ याद नहीं है ऐसा सोया है कि सो गया है ऐसे तुम भी तो भक्ति में सो जाते हो लौट के गोपाल का नाम नहीं आता उसके रूप का ध्यान नहीं आता बस निशांत जगत की चिंताओं में क्रोध में बदले में ईर्षार देश में तुम बस साए साए भागते रहते हो वसुदेव यही तो डीला करके दिखा रहा कि देख चे अपना और कुछ तो शर्म करे आज कुछ तो शर्म करो इतने बड़े हो गए और समझ नहीं आई वो कहती हो कि तुम बहुत बड़े सहने हो लौट के आए हैं पलखे जो झुकी हैं तो नींद ही नहीं आई है सुदी भी खो गई है और हम में से किसी याद रहता है कि कल तेरे को भी मरना है भूल जाते हैं जैसे वसुदेव भूल गया इस घटना रोज कंधे पे जला के आते हैं एक मुर्गा आज भलाने की अर्थी में जा रहे हैं आज भलाने की शमशान यात्रा में जा रहे हैं रोज देखते हैं जलते स्वयं लेकिन वसुदेव को जैसे सुधी भूल गई है जैसे हमको सुधी भूल गई है क्या हमें मरना है एक दिन यह हमारी भी उठनी है मत भूलो इस बात को लेकिन नहीं याद रहता हमको वजाया रह गया ऐसे वसुधी भूल गया बताते हैं ऐसे तू भी तो भूल रहा है तभी तो पगलाया हुआ है अपने स्याणेपन को परमेश्वर से ऊपर तूने माना हुआ है ओके सच नहीं सो गए सो गए वसुदेव और उधर पहरेदारों को स्वप्न हो रहा है कि कंस ने ढेर सारे आभूषण दे रहा है हाँ। स्वप्न में जब आभूषणों के लोभ के दर्शन हो तो समझ लेना कि तुम कंस के पहरेदार हो कंस को लगता उनको लगता है कि कंस हमें ढेर सारे आभूषण दे रहा क्योंकि माया तो आभूषण ही दिखा के जगाएगी ना उनकी आंख खुलती है देखते हैं हरी शिशु तो हो गया दौड़े जाते हैं बताने कंस को और वो दौड़ता हुआ आता है कंस वो दौड़ता हुआ आता है कंस और उस शिशु को उठा लेता है और देखा कन्या तो बड़ी जोर से ठहाका लाया की। मेरे डर के मारे कन्या का रूप धारण करके आयो महा विष्णु मैं तुम्हें में नहीं छोडूंगा अरे मैं कंसू मैं कन्या दया नहीं करता और चाहता है कि उठा के उसे शिला पर दे मारे उसको चकनाचूर कर दे लेकिन क्या होता है कि उनके हाथ से छूट जाती है वो कन्या और जाके उसकी कस के उसकी छाती पे लात मारती है जाकर गगन में खड़ी हो जाती है अष्टभुजा दुर्गा के रूप में भवानी के रूप में ज्योति के रूप में मां अम्बा के रूप में प्रकट हो जाती है और कहती है कि रे दोष्ट पतित तू मायापति को मारने चला है वे प्रकट हो चुके हैं और आज से ठीक गया वर्ष तेरा उन्हीं के हाथों हो, संहार होगा तेरा विनाश हो। माया ने कस की लात मारी है कंस की छाती में माया कहती है मैं विष्णु प्रिया हूं जो नारायण के भक्त हैं उनकी मैं मां हूं और जो नारायण के द्रोही हैं उनकी मैं लातों से ही पूजा करती हूं तो इसीलिए कहता हूं कि हे लतखोरी लाल चल आज भज गोपाल कभी तो मुंह खोल भी तुम मुंह खोल अरे ये गोविंद की कथा है ये मोक्ष कथा है ये हर क्षण का अमृत है हर क्षण तुझे सुखी देने वाली है तेरे जीवन को अमृत में बनाने वाली उनसे ओर देखो अब कंस हताश है बहुत है दुखी कि सारे जाल बिछाए लेकिन मौत को नहीं बांध पाया कंस हर सुनोरे सारे कंस क्या तुम मौत को बांध पाओगे आने वाली है दिन बीते गई रात उम्र घटी और आय होगी फिर बस एक है बात राम नाम सत्य हरि का नाम बोलो कोई कंस बांध पाया मौत को अपनी तो फिर काये बनते हो कंस गोपाल के बनो वसुदेव बनो हाँ चतुर्बलि नारायण के हाथों में आओ न कि माया की लातों में जाओ ये अमृलित कथा है इसे समझो इसे जानो इसे अपने जीवन में उतारो दूसरी ओर सुंदर स्वप्न हो रहे हैं सारे गांव में को को भी सभी को, हाँ, एक उतर आया है है है पेड़ों पर भी एक है, एक रस है, है, एक विचित्र हाँ, रस ही पुष्प खिलाए हैं अजीब सुगंधित हाँ माधुरी रस माधुरी चारों ओर प्रवाहित है सबको स्वप्न में एक सुंदर मनोहारी एक शिशु कन्हैया महा बांसरे लिए मोर मुकुट सजी सुंदर केश राशि एक नंदन सुकुमार आज सबको स्वप्न में दे रहा है कि मैं नंद जी के यहाँ आगे हूं झीक रहा हूं हा अभी दर्शन किए नहीं झूले में भगवान प्रकट है हाँ गोप गोपियां हर्जित हैं। अचानक गाँव के थाने में दूध उतर आया है कुम्हारी बछियों में जो बूंदे हैं टपकने लगी हैं, कैसा विचित रहे चारों एक विचित्र आनंद है एक अनहद स्वर लग रही है सुखी सुख ही सुख अमृत ही अमृत कि हमें पता नहीं वो सारा गांव दौड़ा आ रहा है कि आपके घर बालक हुआ अरे हमने तो किसी को न्योता नहीं दिया हमने तो किसी को बताया नहीं हैं है, और गोविंद है किसी को हमने पता ही नहीं अभी पूछा हाँ तो बताती है क्या यशोदा जी के नंदलाल प्रकट हो गए और हम सब बढ़ावा लेकर के आए हैं गोपियां कहती हैं और नंद क्या बात है बड़े कंजूस हो क्या कुछ देना नहीं चाहते इसलिए ऐसे हैरानी का नाटक कर रहे हो नंद बाबा के हाँ भगवान करैया गोपाल जी प्रगट हुए हैं सब लोग अति प्रसन्न है भगवान प्रकट हुए हैं तो सारा वातावरण पवित्र हो गया है और दूसरी ओर कंस हताश है दुखी है कि उसने सारे रस्ते बांधे उसने हर ओर से पहरे बिठाए लेकिन उसका काल उसके हाथ से निकल गया कंस भयभीत है डरा हुआ है और उसकी दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति क्या नाम है उनके अस्थि और प्राप्ति देखो यहां कंस के रूप में पुनः भगवान वेदव्यास स्वयं महाविष्णु भी लीला अवतार में प्रकट होगा हमको हमारी ही तस्वीर दिखलाती है मोआंत मिथ्याभिमानी मन को ही यहाँ कंस के रूप में तुम्हारे शरीर में दिखाया है भगवान ने नारायण अपनी विभूतियों के साथ लीला अवतार कर रहे हैं प्रकट हो रहे हैं कहे के लिए कि जिससे उनके बच्चे जो हैं हम सब अपने आप को पढ़ें पहचाने और अपने जीवन को पवित्र करें जैसे अध्यापक पाठशाला में छोटी कक्षा में पहले अध्यापक लीला करता है वो जोर जोर से चिल्लाता है बच्चों के सामने कबूतर से क खरबूजे से ख और गोभी से तो कबूतर खरबूजा और गोभी के माध्यम से बच्चों को क्या पढ़ा रहा है क ख ग तो उसी प्रकार भगवान भी नारायण हमको सबको अपनी लीलाओं के द्वारा हमको हमारे जीवन के का खा गा पढ़ा रहे हैं हमारे अल्फाबेट दिखा रहे हैं कि हमें किस प्रकार अपने जीवन को पवित्र और अमृतमय करना है अभी बहुत ही सुंदर ढंग से आपने विस्तार से श्रीमद् भागवत की इन कथाओं को पढ़ा है अब हम तत्व रूप में उसमें प्रवेश करते हैं अभिमानी मन जो है मन ही को कंस कहा है और इस राजा कंस की दो पत्नियां हैं क्या आप बता सकते हैं उनके नाम क्या हैं पत्नियों के अस्थि और हाँ। ये दोनों आपके घर रहती है आपके मन में रहती है ये दोनों पत्नियां हैं यहां मनोवृत्तियों को ही पत्नियों के रूप में दिखलाया गया है कि ये मन ही कंस है जब ये कृष्ण को मन नहीं बजता है तो ये मन क्या होता है ये मन ही कंस होता है और जब ईश्वर हमारे जीवन में नहीं होता है तो गंदे विचार रहते हैं ईर्षा देश लोभ मोह आसक्ति ये मिल जाए हा अस्थि माने ये है अस्थि माने हो ना हा? संस्कृत में पढ़ते नहीं वो अस्थि स्था सन्ती अस्थि माने होना यह है कि यह जो भौतिकता है यह मेरी है ये शरीर मेरा है यह घर मेरा है अस्थि यह मन की एक मनोवृत्ति है जो तुम्हें ईश्वर की राह नहीं जाने थी अस्ति माने है ये मेरा है हो ना ये मेरा घर है ये मेरा परिवार है ये मेरी संपत्ति है ये क्या है यही तो इस मनकंस की बीबी है इसका नाम क्या है अस्ति और दूसरी का नाम क्या है प्राप्ति ये दूसरी मनोवृत्ति है कि हाय ये और प्राप्त हो जाए देखा देखा कंस की पत्नियों के नाम क्या है तो यहां देखी भगवान की लीला नारायण कोई इतिहास नहीं लिखवाना चाहते तुमसे कोई कोरे भजन नहीं गवाना चाहते हैं तुमको तुम्हारे जीवन का अमृत पढ़ाना चाहते हैं कि कह रहा है कि स्वामी जी मैं तो भगवान के रास्ते जा रहा हूं कैसे जा रहा है कैसे भगवान को भज रहा अस्थि प्राप्ति की गोद में बैठ के उन्हें मैया बता करके क्यों भगवान भजे जाएंगे बोलो सोचो विचार करो अस्थि और प्राप्ति की गोद में बैठे हो उनके उसके बड़े प्यारे शिशु बन के और गा रहे हो गोविंद हरे गोपाल हरे हा, हा नंद आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाँ क्यों भाई हाँ भगवान का जन्म मना रहे हो कैसे मना पाओगे बैठना था यशोदा की गोद में और जा बैठे हो अस्थि और प्राप्ति की गोद में यशोदा यशोदा का नाम है जो यशो को देने वाली है यश दायनी है जो सबको सम्मानित करती है जो सबका सुख करती है इस मनोवृत्ति का नाम क्या है यशोदा है तो नंद है नंद कहते हैं सुख को शब्द जो आनंद है ना आ मने आना नंद मने सुख तो दोनों जब आ और नंद जुड़ते हैं तो क्या बनता है आनंद तो यशोदा के घर ही तो नंद होंगे अस्थि प्राप्ति के घर तो ये मिथ्यांत मोहा ये मिथ्याभिमानी ये जो मन है ये तो कंस ही होगा बोलो तो कंस के घर रहना है अस्थि और प्राप्ति की गोद में खेलना है या नंद और यशोदा की गोद लेनी है आज अपने आप से पूछ रहा ये मेरा है ये है अस्ति ये और मिल जाए प्राप्ति इसी में सारी जिंदगी नष्ट हो गई हमारे खाली औपचारिकताओं में हम भगवान को भज रहे हैं भगवान के होके भगवान को नहीं भेज रहे कर्स के होके भगवान को भज रहे हैं क्या बात है आ, फिर कहूं ना घर के ना घाट के अरे गोविंद को भजना है तो नंद और यशोदा की होगी भजो हां अस्थि और प्राप्ति की गोद में बैठ के कंस को अपना बापू मान करके कैसे भज पाओगे तुम गोविंद को ये बड़ी ही मनोहारी लीला है इसके, इसको एक एक क्षण समझना होता है ये वो अमृत है जिसे निर्मल भाव से ही ग्रहण किया जा सके आसक्त और लुट गई जिसकी अनुभूतियां वो इसे नहीं पा सकता वो तो सागर के किनारे भी प्यासा ही रहेगा कंस में कथा में भी चलते रहे ना पात्रों से भी अपना परिचय लेते रहे कि यहां कहा बैठे हैं अस्थि कहा है प्राप्ति कहा है हा अस्थि और प्राप्ति में मैं देखता हूँ आप सब को दौड़ रहे हैं बड़े चिंतित हैं बड़े परेशान हैं स्वामी जी ये चिंता स्वामी जी वो चिंता और स्वामी जी वो हो जाए स्वामी जी ये हो जाए सुनता रहता हूँ करते हो ना ऐसे ही तो हाय अस्थि हाय प्राप्ति जिसे देखू दौड़ा जा रहा स्वामी जी ये और बटोर लू ना थोड़ी और मेहनत कर लू ना तो ये पैसे और मिल जाए ना मैं फिर क्या करेगा बोला फिर सुख से जी वो भागता रहता है चिंता में तनाव में परेशानियों में और जब बटोरते ही रहता है बटोरते ही रहता है और उसके बाद चिता की लकड़ियों पे आ जाता है मैं पूछा सुख से कब जिया था भाई खाली बटोरा अस्थि और प्राप्ति ने ऐसा भ्रमाया इस मन कंस के ऐसे चक्कर में आया कि एक बार भी तो तू गोविंद का ना हुआ पूजा स्वांग है नाटक है या यूं कहूं कि अपने को दिया गया एक धोखा एक बोला क्या नहीं? अरे जिसके बजो तो उसकी वो क्या बजो एक घटना बताता हूं स्वामी रामतीर्थ जी की याद आ गई मेरे को तो स्वामी रामतीर्थ से एक अद्भुत विसंत हुए हैं किसी ने कहा कि खाली वेदी वेद सुनाता है कभी कुरान भी पढ़ के देख उसने कहा हाँ पढ़ूंगा रामतीर्थ ने कहा तुम कहते हो तो मैं पढ़ूंगा दे जाना मेरे को तो उसको कुरान शरीफ दे दे मौलाना दूसरे दिन आए तो देखा कि बिल्कुल मौलवी वेश में बैठे रामतीर्थ जो थे कुरान पढ़ रहे थे तो उनका ये क्या भाग्यो ने पूछा देखो भाई जिस ग्रंथ को पढ़ूंगा पहले उसका होऊंगा तभी तो समझ में आएगी अगर पहले से ही मैं क्रिटिक बन करके कटाक्ष करने लग गया व्यंग करने लग गया तो मैं ग्रंथ थोड़े ना पाऊंगा अपना ही चेहरा देखता रहूंगा और गालियां बकता रहूंगा हाँ तो मुझे राम तीर्थ की ये बात याद आ गई कि जब वो कुरान पढ़ने बैठे तो उसी तरह से बैठे उसी भाव से बैठे तो भाई गोविंद को भजना है तो उसी तरह से भजो उसी भाव में भजो कंस के होके मत भजो बैठना है तो ये शोधा मैया की गोद में बैठो अस्थि प्राप्ति को इतना मत चाहो कि भटक ही जाओ सदा सदा के लिए हां कि सदा के लिए भटक जाओ एक उदाहरण देते हैं आपको कि एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो उसके पास अस्थि प्राप्ति वाला एक बड़ा कर्म योगी गया कहने लगा बेवकूफ आदमी यहां क्यों बैठा हुआ है उसने पूछा क्यों क्या हुआ अरे बोला सारा वक्त ज़ाया कर रहा है बोला ऐसा क्या तो क्या करूं अरे कहना है, जा कुछ काम कर कुछ पैसे मिलेंगे बोला अच्छा हाँ ये ठीक है बोले काम करूंगा पैसे मिलेंगे फिर बोले और मेहनत करना और पैसे मिलेंगे फिर को और ज्यादा मेहनत करना दिन रात खटना तो ढेर सारे पैसे मिलेंगे बोला फिर बोला फिर एक दुकान खुल जाएगी तेरी बोले अच्छा दुकान भी खुल गई मान लो मैंने मेहनत करी दुकान खुल गई तब बोले और मेहनत करना और मेहनत करना तेरी दो दुकान, दुकान हो जाएंगी बोले अच्छा फिर दो दुकान हो जाएंगी तब बोले और मेहनत करना फिर तेरा घर होगा कार होगी बंगला होगा बोले फिर क्या करूंगा बोले फिर मौज करना उसने कहा बेवकूफ आदमी हूं तो मैं अभी कर रहा हूं उसके लिए सारे ताल झल का को बता रहा उसके लिए सारे आडंबर क्यों दे रहा कि पहले जीवन का सर्वनाश करूं और तब मुझे मौज होगी अरे मौज तो मेरे भीतर बैठी है उसके लिए इस सारी बकवास की क्या जरूरत तो आसक्त व्यक्ति जो अस्थि प्राप्ति की गोद में बैठा है वो पशुओं को भी लज्जित करता हुआ माया के पीछे भागता है और जो अनासक्त व्यक्ति है वो ईशोदा की गोद में बैठता है कि जीवन जो कुछ भी है अस्तित्व व प्राप्ति का तो प्रश्न ही नहीं है यह शरीर का एक तन का एक भाग भी जब मैं बना नहीं पाया तो ये शरीर मेरा कहां है ये शरीर किसका बोले जिसने बनाया उसका तो बनाता तो एक नारायण है आज तक तो कोई और बना नहीं पाया तो जब ये तन नारायण का है और मैं इसमें निमित हूं जैसे मंदिर में पुजारी जैसे श्रीदेही में मैं हूं जीव रूप में पुजारी तो हूं एक निमित ही तो हूं बना तो गोविंद ही रहा है तो जब ये शरीर मेरा नहीं तो वो घर मेरा कैसे हो जाएगा वो ना अस्थि में विश्वास करता है और ना प्राप्ति में जय ही विधि राखे राम ताही विधि रही लेकिन आसक्त व्यक्ति की भूख कभी मिटती नहीं है कभी मिटती नहीं है, ये है ये मेरा है, खबरदार तुमने लेना मैं इसमें से हिस्सा बांट कर रहे नहीं दूंगा रोज घरों की जायदादों के झगड़े हैं तुम्हारे सगे भाइयों में प्यार नहीं बढ़ता है घृणा बढ़ती है लोहा बचता है आज चार कुत्तों के परिवार सुख से जी सकते हैं लेकिन चार सवे भाइयों के परिवार इकट्ठे मिला के दिखाओ तो जानो क्यों क्योंकि अस्थि प्राप्ति की गोद में जा बैठे हो यह शोधा को तुमने घर से बाहर निकाल दिया नंद से कहा तेरा कोई काम नहीं है यहां तो कंस भी आज इसीलिए तो संबंधों की कड़वाहट है आज इसीलिए तो अपने ज्यादा चुभते हैं कांटों की तरह घर में अतिथि आ जाता है तो मन वहीं से अशांत हो जाता है पता नहीं क्या मांगेगा क्या लेगा क्या करेगा क्या परेशानी दे देगा हाँ और बिल्कुल ही अजनबी रिश्तेदार आया तब ये हाल है और कहीं अजनबी आ गया तो चोर तो नहीं उचक्का तो नहीं और पहले आता था तो अतिथि तो ईश्वर है वो तो नारायण का रूप है कितनी मानसिकता बदल गई तुम्हारी जब तक वो अन्यथा कोई आचरण नहीं करेगा हम उसमें कोई गंदा विचार नहीं लाएंगे अतिथि आगत जो है वो तो नारायण है उसकी सेवा करें। आज आगत चोर है उचक्का है कहीं फलाना तो नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कहीं वैसा तो नहीं हमारी मानसिकता कहां से कहां पहुंच गई आज हम कैसे कह सकते हैं सीए राम मैं सब जग जाने आज तो सबसे पहले हर मिलने वाले में हम रावण ढूंढते हैं राम मैं कैसे कहते है? कंस खोजें और बड़ा आश्चर्य होगा अगर उसमें कंस नहीं मिलेगा तो अरे बोला इसमें कंस है यह नहीं यह आदमी है क्या चीज है ये हा? इसका दिमाग ठीक भी तो है हाँ आप संदेह करने लगोगे इसमें आता क्यों नहीं जब बहुत बरस हो गए जबरदस्ती लखनऊ में तो यहाँ आश्रम बन गया और किसी के घर चंदे के रसीद नहीं गई तो सबको बड़ी चिंता होगी, कि मांगता क्यों नहीं <laughs> है? <आना> से लगता। <laughs> <laughs> वो बोले ऐसे थोड़े ना जिया जा सकता जैसे जीरा जरूर कुछ राज है इसमें, अरे गोविंद सबका पेट भर रहा ऊ ना पेट भरे तो बताओ तुम्हारा पेट भरेगा क्या तुम मानते नहीं हो खाली गाते ए, एक तपस्वी मानता है इसलिए किसी से इच्छा नहीं की हा? बरस दस बरस बीतते गए लेकिन मेरा ये शोभा और नंद अच्छा नहीं लगा तुम्हें लगा कि कंस अस्थि और प्राप्ति के बिना भी कोई जीता है क्या और आप सब को आश्चर्य और हमें आश्चर्य है कि इतने सत्संग हुए और आप अस्ति प्राप्ति को और कंस को छोड़ने पर राजी ना हुए इतनी मनोहर छवि है मेरे गोविंद की इतना महमेमय रूप है मेरे गोपाल का आप उसको अर्पित होके नहीं जीना चाहते सिर्फ अस्ति प्राप्ति और कंस के ही सारी की सारी अतृप्तियों के साथ जीना चाहते हैं जाने क्यों क्यों नहीं मेरा कन्हैया तुम्हें पसंद आता आप कहते हो कि स्वामी जी ऐसे कोई जीता है हमने कहा तो बरसों से देख रहे हो तुम कैसे ऐसे ही इस संीता है सिर्फ सेवा करता है आगे जे ही लीध राखी राम ही जी दी रही भाई प्रैक्टिकल जब देख रहे हो तो फिर दोस्त आते क्यों नहीं मेरे रास्ते क्यों डर रहे हो डरो अपनी अस्थि और प्राप्ति से मत डरो कि कल खाने को क्या मिलेगा क्योंकि पेट नारायण ही भरेगा ना अस्थि ना प्राप्ति लेकिन नहीं तुम्हें प्यार है अस्थि और प्राप्ति से क्यों कथा आगे बढ़ती है सुनो <coughs> अस्थि और प्राप्ति भी बड़ी डरी हुई है कि भई नारायण तो निकल गया इसके हाथ से ईश्वर जिया जाता है भजन नहीं जाते हैं ईश्वर में जिया जाता है ईश्वर में छड़-छड़ पला जाता है अगर ईश्वर में नहीं पलोगे तो कंस में पलोगे और जो कंस में पलेगा वो जन्म गाएगा इसमें संदेह नहीं है। ये बड़ा प्रैक्टिकल धर्म है ये सनातन धर्म प्राणी मात्र का धर्म है इसमें मनुष्य मात्र की बात नहीं है और प्रकृति ही हमारा मूल ग्रंथ है ये कोई संप्रदाय नहीं है ये तो महासागर है इसमें हर क्षण जीना होता है ना कि कोरे भजन गाकर क्या भगवान को ठगना चाहते हो तुम तो? यानी वही मनोवृत्ति है तुम्हारी अस्थि प्राप्ति बहुत डरी हुई है उनके सुहाग को खतरा आ गया है गोविंद दे निकल गया कंस के हाथ से इतने जाल फैलाए और कन्हैया को पकड़ ना पाए तब ये सांत्वना देती है क्या भयभीत जो है आप अपनी मायावी जो आसुरी शक्तियां आपके के पास आपके ससुर में हमारे पिता जरासंध ने आपको दे रखी हैं आप उनका प्रयोग करें और इस बालक को नवजात अवस्था में ही समाप्त कर दे जहां कहीं भी हो तो क्या पूतना को बुलाता है क्या नाम है पूत शब्द होता है पवित्र और नामों विचारों की अपवित्रता ही तो पूतना है कि तुम्हारा भक्ति रूपी विचार यहां एक क्षण जन्मता है और तुम्हारी विचारों की इच्छाओं तृतियों की आसक्त हुए तभी तो तुम आसक्त जगत में तृप्तियों और इच्छाओं को लोभ को लेके गए अगर तुम्हारे भीतर पूतना ना होती तो गोविंद क्यों मारा जाता बोलो ये भक्ति का विचार आगे क्यों ना बढ़ता और याद रखो भक्ति को एक शिशु की तरह पालना होता है इसे दिन दिन क्षण क्षण सींचना होता है और बड़ा करना होता है पालने में गोविंद की तरह ही भक्ति रस को भी एक शिशु की तरह पालना होता है असुर तो जन्मते ही विकराल होता है असुर माने गंदा विचार गंदा विचार आते ही भूचाल की तरह तुम्हारे मन पे छा जाता है हाँ अपना रूप भी दिखला देता है जहां मन में पाप आया देखो विक्राल आ गया एक क्षण में तुम उसके रंग में रंग जाते हो और किसी बात है इस भक्ति के एक विचार को एक दिन भी तो जिंदा नहीं रख पाते हो भगवान लीला में यही दिखा रहे हैं कि तेरे मन की तेरे विचारों की तेरे आचरण की तेरे स्वभाव की अपवित्रता ही तो इस भक्ति रूपी कन्हैया को आज विष पिलाती है अरे देख जैसे मैंने पूतना को मारा है ऐसे तू भी अपने मन की इन पूतनाओं को मार तभी तो मैं जीऊंगा तेरे देहरूपी आंगन में तभी तो तू सुखी होगा लेकिन तुम पूतनाओं को बड़ी पूर्वक पालते हो क्या कहते हो अरे हम ऐसे बेवकूफ नहीं है कि हमको ठग ले जाए हा अरे कितना अच्छा हो वह हमें ठग ले जाए बड़ा सौभाग्य होगा कि वो हमें ठग ले जाए और तुम डरते हो कि वो कहीं तुम्हें ठगने ले जाए सियाने जो गोपाल भाव तो बड़ा भोला भाव है बड़ा मधुर भाव है ये तो अमृत भाव है आई है पूतना और ये पूतना कौन है हाँ बहुत सी लीला कथाओं को हम छोड़ गए स्वामी जी महाराज सुना रहे हैं राजा बलि की कथा सुनाई उन्होंने राजा बलि की एक बेटी है अतीत में जाते हैं थोड़ा जिससे पूतना से भी परिचित हो जाओ हम्म कथाओं में भी रहेंगे ना जब भगवान ने महाविष्णु ने वामन रूप धारण करके छोटे से बच्चे का रूप धारण करके हाँ कथा सुनी थी ना स्वामी जी से हाँ शंकरान जी महाराज आपको भागवत की कथा सुना दे। तो जब नारायण वामन अवतार धारण करके एक सुंदर शिशु के जैसे बन करके जब वो राजा बलि से तीन पग धरती मांगने के लिए गए तो उनके रूप को देख करके राजा बलि की बेटी उन पर बड़ी मौत हो गई कंग काश यद मेरा बेटा होता तो मैं दूध पिलाती तो उसके मन में भाव आया बिना जाने कि कौन है और जब तीसरे पग में उन्होंने बलि को भी नाप लिया तो बेटी ने जब अपने बाप के साथ देखा कि उसका तो सारा राजपाट बालक छीने लिया जाता है तो उसके मन में कड़वा भाव आया कि काश में ऐसे विष पिलाते और उसकी आज दोनों इच्छाएं उसे पूतना बना के लाई है सुन रहे वही विचार तुम्हारा चाहे वो किसी के प्रति है उन सब में आत्मा गोविंद बैठे हैं वो तो कृष्ण के प्रति है विष्णु के प्रति तो है और भगवान तो दयालु हैं, कृपालु हैं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे तो आज ये राक्षसी राक्षना तो बन के आई है ये श्री देवी और भी पिलाई भगवान के आगे कोई भी इच्छा तुम संसार में भी करते हो वो नारायण के साथ करते हो बड़ भूलो तो इसलिए किसी के लिए बुरा मत सोचो किसी के लिए बुरा मत चाहो वो भोगने की अवस्था जरूर आएगी जरूर आएगी बच नहीं पाओगे अगर कोई बुरा भी करता है तो मन से भी उसका बुरा मत चाहो आहा भगवान के चरणों में रख दो कि नारायण ये आप ही का रूप है आपी आप ही तुझे चला दो गोविंद आप जानो मेरे मन को निर्मल करो आपकी रूप छवि बसी मेरे मन में इसके लिए भी ना है, प्रभु दया करो हा राजा बलि की कन्या ने दो विचार किए हैं दो विचार पहले बालक को देखा बड़ा सुंदर लगा कहने काशी मेरा बेटा होता तो मैं से दूध पिला के पालते दे। एक और जब उसने तीसरे पग में नाप लिया राजा बलि को भी और जब उसने जाना कि नारायण है तो ना इसके मन में इतनी घृणा आई इतनी नफरत आई सुन रहे कोई भी नफरत तुम्हें छोड़ेगी भी नहीं पाते किसी के प्रति और दूसरी छिल उसके मन में घृणा आई कि काश मैं उसे जहर दिला सकती आज उसने मेरे बाप का सारा साम्राज्य छीन लिया मेरे पिता हाँ ये लीला में दिखा रहे हैं नारायण ये लीला है भगवान की भागवत की कथा हम सब सबकी ऑटोबायोग्राफी है हम सब की आत्म कथा है ये मनुष्य मात्र की कहानी है बोले इस बात तुम्हारे मन का एक भी गलत भाव तुम्हारे मन में आया एक भी कुपित भाव अक्षम में होगा क्योंकि तुम किसी के प्रति नहीं कर रहे हो सब में आत्मा होकर नारायण वास कर रहे हैं अरे तुम महाविष्णु के प्रति कर रहे हो इसलिए कहता हूं कि हत्यारे से भी घृणा मत करो दूर रहो से और यदि कोई तुम्हें सता गया है तुम त्रस्त हो गए तो हो तो गोगुंद के चरणों में बैठो कि नारायण उसके भीतर आप होते तो मुझे सता कैसे उसकी साहसी नहीं चलती तो गोविंद आप हो आप जानो प्रभु मेरा मन निर्मल करो मेरे मन में इसके लिए भी घृणा ना आए मेरे मन में इसके लिए भी द्वेष ना आए गोविंद मेरा भाव आप एक ही चरणों में रहे ना रहे मैं भटक न जाऊं प्रभु मैं बहुत दीन हूं मेरी रक्षा करो ऐसी प्रार्थना करो बारम्बार प्रार्थना करो अपने मन को तोड़ो कि जिसे तुम घृणा कर रहे हो उससे तुरंत हट जाए नहीं तो ये पाप जन्म जन्म भोगने को आएगा जन्म जन्म भोगने को आएगा बचो इससे और जो आज जीते जी प्रायश्चित कर लेगा उसके सारे पिछले पाप नष्ट हो जाएंगे और मरने के बाद तो प्रायश्चित निश्चित हो जाएंगे अगर आज सच्चे मन से प्रायश्चित नहीं करोगे ना तो। इन कथाओं के मर्म को जानो ये अद्भुत रहस्यमय ग्रंथ है यह महासागर है इसकी ऊपर सतह पर तो खाली रस में लीला की कथा है हाँ मनोरंजन सा ही दिखता है भीतर है जीवन के मोती जीवन के हीरे जीवन के अमूल्य रत्न इन्हें पाने का प्रयास करो गोविंद नारायण हाँ हा? समझ में आ रही है हमारी कथा है? सारा दिन तुम्हारे मन की चक्की नफरत की उसमें पिसती है अरे कितने जन्म भोगोगे पूछो हैं आपसे आज।, आज वो पूतना राक्षसी बनी है हा? किसकी बेटी महाराज बलि की बेटी भक्त प्रहलाद के पौत्र की बेटी वो प्रहलाद जो स्वयं महाविष्णु की गोद में बैठा भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया और उसका उद्धार किया वो प्रहलाद जो काल के माथे पर पाँव रख करके काल की सीमाओं को तोड़ करके मोक्ष को प्राप्त हुआ जिसके सामने समय ने भी सर झुका दिया सर झुक गया काल का भी जिसके सामने ऐसे ऐसे वंश में आई हुई ये कन्या है और उसकी दोनों इच्छाएं जो हैं हां एक अच्छी और एक बुरी लेकिन जब बुरी आगे आई तो वो राक्षसी हो गई और आज वो पूतना बनी है पूतना नहीं जानती है कि वो क्यों पूतना बनी है तुम भी नहीं जानोगे उन पिशाच लोनियों में क्योंकि तुम्हारा भी स्मृति का विनाश हो जाएगा जैसे कि कल की कथा में बताया था ना कि वसुधेव जी लौट के आए तो स्मृति सुधी, सुधीर गई उन्हें याद नहीं है कि वही बालक को लेके गए थे सब भूल गए माया भगवान की लीला योग माया आई और सब भूला और ये माया ना आती तो हमें क्या याद न रहता कि कल मरना हम सबको है कहां याद है किसको याद है बटोरे जा रहे हैं जैसे अजर हमारे अविनाश इसे याद है तुमने से यही तो लीला है यही तो सुधी का भ्रम है वसुदेव को नहीं वसुदेव दिखा रहे हैं तुम सबको वो तो लीला कर रहे हैं वो <coughs> उतना को भेजता है कंस की जितने भी नवजात शिशु हैं सबकी हत्या करता है। सबकी हत्या करता है। हूं राक्षसी रूप भरती है जगह जगह बालकों का वध करती है और वध करती हुई वो नंद बाबा की हाँ भी आती है एक रूप भर के और बच्चे को खिलाने का नाटक करती है और तब महा राक्षसी का रूप भर के वो कन्हैया गुले लेकर उड़ती है भगवान उसका दूध पीते हैं वो विष लगा के जाती है कि नारायण मरेंगे नारायण उसके स्तनपान करते हुए उसके प्राण हर लेते हैं और मर के पूतना धराशाई हो जाती है तुम्हारी कोई भी कुछ ईश्वर स्वीकार नहीं करते उसे दंड ही देते हैं तुम कहती हो कि फलाने ने तुम्हारे साथ बुरा किया स्वामी जी मेरे साथ थोड़ा ना मैंने उसके साथ क्या न्याय किया लेकिन तुमने उसके मन उसके लिए अपने मन में गंदा भाव ला करके तुमने अपने आप को भी उसके बराबर का अपराध ईश्वर की दृष्टि में बना दिया वो कहते स्वामी जी हमने तो कुछ बुरा किया नहीं था तो बुरा क्यों आ गया स्वामी जी भगवान हमसे परीक्षा क्यों ले रहा भूल गए कि मन मैला था दंड उसी का था याद रखो मारी गई पूतना हां भगवान पूतना को मार के दिखा रहे हैं कि तू भी अपने मन की अपवित्रताओं को आचरण की भी दुर्गंध को वंदे भावों को सबको मिटा अगर पूतना रहेगी तेरे मन में किसी के प्रति भी तो भटक जाएगा जन्म जन्म तो तेरा सारा पुण्य पुण्य जितना भी है तेरा सारा का सारा नष्ट हो जाएगा न दान सामने आएगा पृथ्वी रक्षा में न पूजा आएगी न ना माला आएगी तुझे पूतना बनना पड़ जाएगा इसलिए मन के आंगन को पूरी ईमानदारी से गोविंद के चरणों में रख दो इस मन आंगन में नारायण आप ही विराजेंगे चाहे कोई कितना भी बड़ा हमारे परीक्षा गोपाल आप ले लो हम बहुत दीन हैं बहुत कमजोर हैं फिर भी प्रभु इस आंगन में हम और किसी को अपना आने देंगे भले प्राण चले जाए भले हम भूखे मर जाए लेकिन इस मन आंगन में अब किसी के लिए मैल ना आने देंगे गोपाल इसमें आप ही राजेंगे गोविंद इसमें आप ही का रूप रहेगा यह भाव ही हमें मोक्ष देगा ये भाव ही हमें पूतनाओं से बचाएगा जो एक क्षण को असावधान हुआ उसे पूतना फिर हर ले जाएगा आज हर साल जन्माष्टमी होती है साल दर साल हम आते हैं हम सत्संग करते हैं और फिर हमारे मन की मैं सुना स्वामी जी उसने ऐसा के दिया अरे तुम तो पूतना बनने में तो तू तो बड़ी जल्दी तैयार होगी और गोपाल की ना हुई एक क्षण भी अपनी भूल देखो अपने आप को पढ़ो हा? अपने आप हाँ से पूछो कि ये सब क्यों है बार बार हम ईश्वर के होने में तो हमें बड़ी देर लगती है कि पूजा करेंगे आंख नीचेंगे साधना करेंगे माला बेरेंगे हाँ, बड़ा बड़ी मेहनत करके गोपाल के चरणों में मन को किसी प्रकार लाएं और किसी ने जरा सी बात कह दी और तू पूतना बन गई तो पूतना बनने में देर नहीं लगती है हाँ? और गोपाल के होने में हमें अपने को धकेलना पड़ता चल चल अरे इसी है इसलिए चल। <laughs> तो इसलिए चल चल नहीं तो जाएगा धकेल रहे हैं अपने को हा? और असुर विचार आया और फट से उठा लेंगे एक क्षण में तो हम फिर पूतना के हैं ना हम कंस के हैं गोविंद के है? और पूछो अपने आप से मट्टी से इंसान वो तुम्हें बना के लाया तुम्हारे जूठन को आज भी वक में बदल रहा है तुम उसी के नहीं हो क्यों क्यों है ऐसा पूछो अपने आप से हा अपने आप को झोड़ो क्यों है ऐसा क्यों नहीं हो तुम गोविंद के पूछो अपने आप से ये लीलाएं दर्पण की तरह हैं तुमको तुम्हारा रूप पढ़ाने के लिए ये नहीं खाली रस की लीला किया और चले गए रसगुल्ला बन गया खाया चले गए और उसके बाद हरी मिर्चें खा रहे हैं वासनाओं की आ सकते तो स्वाद तो कितनी देर रहता तब तुझे जाना उसे सारी तृप्तियों को गोपाल के चरणों में रखकर पूर्ण तृप्तावस्था में जीना सीखा इसी में मोक्ष है जो आज मुक्त नहीं है उसे मर के मोक्ष मिलेगा भूल जाओ इस बात को तुम्हें आज ईश्वर में जी के दिखाना होगा तभी तो ईश्वर का धाम मिलेगा पुतने मारी गई उसका उद्धार हो गया बा, बाकी सारे उसने पुण्य किए थे तो गोविंद ने उसके पाप का प्रायश्चित कराया और उसको परम धाम दिया और उसके तो एक ही तो गलती थी उसने कि जब आवेश में आके उसके मन में विचार आया कि काश मैं इस बालक को विष पिला सकती बाकी तो उसने पुण्य किए थे तपस्वी थी उसका पिता भी धानी था दानवीर था वो जरा अपने को सोच लियो कि तुम कितनी बार पूना बने हो? एक दिन में कितनी बार कैसे होगा उद्धार कई घर की खेती है मोक्ष पा लेना उसके लिए अभ्यास करना होता है उसके लिए तपना होता है उसके लिए श्रीहरि के चरणों में अर्पित हो करके क्लिष्ट नहीं विनम्र कोमल मधुर जीवन जीना होता है उसी में बैठे हैं उसी को अर्पित हैं उसके निमित्त हैं हम अपना कर्तव्य ईमानदारी से कर रहे हैं आगे जैसे गोपाल रखेगा रहेंगे हम कोई छल नहीं करेंगे हम किसी को नहीं सताएंगे हम किसी भी गंदे विचार को नहीं आने देंगे तो तभी पूतना मरेगी जो मतलब से जीता है वो पूतना का भक्त है सिंध में सारे सकाम भावों को पूतना भागवत क्यों कि सकाम भाव से बदले की भावना है ईर्षा है देश है क्रोध ये सब इसी से उत्पन्न होता है क्या हम सरल हो नहीं जी सकते कल हमें इस शरीर को भी त्यागना है तो त्यागना तो हमें सभी कुछ पड़ेगा जब ये भी नहीं रहेगी तो आज से ही त्याग को क्यों ना जीवन की राह बना दिया जाए और त्याग को भी दम्भ से नहीं विनम्रता से किया जाए ऐहसान न लाता जाए इस भावना से किया जाए तो पूना मर जाएगी अब जब कंस ने देखा कह रही पूतना भी मारी गई मैं कथा के विस्तार में कान नहीं जा रहा हाँ हमारे स्वामी शंकरानंद जी बहुत ही सुंदर ढंग से आपको पूरे व्यापक ढंग से प्रातः काल से अब तक ये कथा सुनाते आए अब मैं कथा का तत्व बढ़ाता चल हाँ तत्व से भी कथा को जानो जिसे आचरण में विचार में उतरे और ये स्वभाव बन जाए हा? जब तक ये संस्कार नहीं बनती है संस्कार क्या होता है उसे भी समझो चार आदमी सड़क पे जा रहे हैं चारों ने एक जैसे कपड़े पहने रहे हैं एक ही प्रकार के पदों पर हैं, देखने में बड़े सभ्य और सज्जन हैं। अचानक एक आदमी को ठोकर लगी गिरा और उसके मुंह से भद्दी गाली निकली अभी तक बड़ा पॉलिश था दूसरा भी गिरा कहीं एक झटका खाया और गिरा उसके मुंह से निकला हे राम तो जो अनायास अनुमारे हाँ सुषिप्त मस्तिष्क में जो विचार और भाव चलते हैं हम उन्हीं को संस्कार कहते हैं जो तुम दिखावा करते हो वो आडंबर होता है खाला होगा तुम्हारे भीतर जो है जो अनजाने में अनायास बाहर आता है वही तुम्हारे संस्कार को दर्शाता है बोलो समझ में आ रहा है तो जब तक ये कथा तुम्हारा संस्कार नहीं बनेगी खाली सुनने से उद्धार नहीं इसे संस्कार बनाने में ही तुम्हारा उद्धार है तुम्हें पूरे धैर्य के साथ पूरी ईमानदारी के साथ पूरी श्रद्धा के साथ अपने आप को श्रीहरि के चरणों में स्वयं को अर्पित करना होगा आप कहते हो अभी भी एक बच्चे ने हमसे पूछा कि स्वामी जी हमारा भगवान में ध्यान नहीं लगता ध्यान कैसे लगाएं? लगाए हमें का ध्यान तुम सबका लगता है और उसके लिए जो नाटक होता है ना कि पदमासन से बैठे कि मुर्गासन से बैठे कि कुकुटासन लगाएं कि क्या करें नीरासन में आए ये सब नाटक है देहान तो जीव का सहज स्वभाव है उसके लिए कौन सी तुम्हें विलक्षणता चाहिए क्यों नाटक कर रहे हो ड्राह करते हो फिर यथा गुरुजी भी प्रकट हो जाते हैं हा भाई ठीक है चलो लेकिन इन नाटकों में रखा क्या तुम्हारे मैंने कहा बेटा मेरे को बताओ तुम जो आ रहती हो उस कमरे में जो तुम्हारा बेडरूम है तुम्हारा पलंग किस तरफ लगा है? लगी ऐसे लगा मैंने कहा ध्यान में पलंग आया क्या बोला मैंने पलंग को हटा के गोविंद को ले और ध्यान शुरू हो गया इसमें कौन सा तीर मारना है? बाकी दुनिया भर का ध्यान करते हो तब मुझसे पूछने नहीं आते स्वामी जी ध्यान कैसे करें हम और एक अपने ही अंतर आत्मा का अपने ही अतिशय प्राण प्यारे का ध्यान करना तो पूछते कैसे करेंगे ध्यान आप नाटक करते हो अरे पूछने आओ कि स्वामी जी हम उसे प्यार क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि बिना लगाए ध्यान लग जाए ध्यान अपने आप को समय अर्पित कर दो हर सांस का ध्यान लग जाएगा रोमांच होगा जब उसकी मनोहारी छवि अंग प्रत्यंग जगमग सौंदर्य उसकी मूर्ति मेरे मन के आंगन में आएगी मेरी कल्पनाओं में उभरेगी अनजाने में ही अष्टंध की सुगंध कितनी सुगंध है चारों ओर सुगंध ही सुगंध भर जाएगी रोमांच होगा अंग अंग में स्मरण होगा तुम उसे प्यार तो करके देखो तुम करते हो घृणा दुनिया से तुम कैसे करोगे प्यार गोविंद से क्योंकि तो उसको प्यार करने के लिए सचराचर में भी तो नारायण आत्माओं के सब में बैठा है तुम्हें सबको प्यार करना होगा फिर किसी से नफरत नहीं कर सकते तुम यही तुम्हारा संकल्प होगा और जब झूम जाओगे उसमें मन के आंगन में फूल ही फूल खिलेंगे सुगंध ही सुगंध फैलेगी और एक ऐसा अनहद नाद है एक ऐसी मनोरम गूंज है धुन है जो तुम्हें रोमांचित करती रहेगी न दिन का पता चलेगा न रात का पता चलेगा ऐसा अद्भुत रूप है वो उसदेव कैसे करना है अरे गलत पूछ रहे हो पूछो कि समर्पित कैसे हुँ? प्यार कैसे करें उसके कैसे हो जाए उसी की भागवत कथा है नारायण स्वयं लीला रूप धारण करके प्रकट हुए हैं अरे ऐसे जीवन को आचरण में ला ऐसे इन अवित्र असुर अर्थात इन गंदे विचारों को मार असुर माने जो उस से हीन है जो गंदे हैं जो असर जगत के विचार हैं इनका परित्याग कर तो तेरे मन आंगन में मैं तो सदा से विराज रहा हूं अभ्यास में आओ लोभ को फेंको संकीर्णताओं को फेंको दूसरों को देख के स्पर्धा मत करो कि उसके पास इतना है तो मेरे पास क्यों नहीं है यह विचार ही तुम्हें पूतनाओं के पास ले जाता है भगवान यहां लीला अवतार धारण करके नाना अवसरों को भी हाँ उनका भी नारायण उद्धार कर रहे हैं पूतना का भी उद्धार कर रहे हैं क्योंकि पूतना का भी उद्धार करना महाविष्णु का धर्म है इसलिए वो कृष्ण रूप में बाल रूप में ही गोविंद शिशु रूप में ही नारायण पूतना का उद्धार कर रहे हैं वे तो आप सबका उद्धार करने चाहते हैं इसीलिए तो आपको इस मनुष्य रूप में लाए हैं और स्वयं आत्मा होकर आपको धारण कर रहे हैं ऐसी मनोहारी छवि का ऐसे मोहक रूप का हम ध्यान करें पूतना राक्षसी को मार करके नारायण दिखा रहे हैं कि पूत माने पवित्र और ना माने नहीं तू भी अपने मन की आचरण की स्वभाव की इन पूतनाओं को मार दे फिर तेरे मन आंगन में मैं ही मैं हूं और है ही कौन इस सचराचर में अज्ञान तो रशीभूत ही तो उस माया जगत को देखता है अन्यथा मेरे अतिरिक्त और कौन है यहां पर इस मन के आंगन को खोल इसे बहार दे उतनाओं को हटा फिर तेरे ध्यान में मेरे अतिरिक्त और है ही कौन पूछता है ध्यान कैसे करें मैं पूछता हूं घर का ध्यान कैसे है अगर तेरे ध्यान में गड़बड़ होती तो तू आश्रम से ससंग सूटता घर नहीं पहुंचता वहां कुर्सी गांव पहुंच गया होता आगे स्टेट में जाता ध्यान है कि नहीं इधर थोड़े ना जाना उधर है घर मेरा ये भी पता है किस गली में है ये भी पता है कहाँ पर है तो तेरा ध्यान कहाँ गड़बड़ है घर से निकला है ध्यान है सब्जी लेके आना और फलाने जो कहा उसको भी ये कहते हुए आना और ये चिट्ठी भी पोस्ट करके आना ध्यान कहाँ गड़बड़ है घर हाँ, से बाहर निकला है तो ध्यान है कि कपड़े ठीक से पहने हुए नंगा नहीं जा रहा है तो फिर ध्यान लगाने के लिए मुझसे क्यों पूछते हो ध्यान इज होके खाली एक आस जगत में है गोविंद में नहीं है हाँ? और उसी के लिए सारी बाजीगरियां कर रहे हो अब योगा केंद्र चल रहा है अब ध्यान केंद्र चल रहा है अरे गोपाल को प्यार करने वाला भी कोई केंद्र चल रहा है क्या हाँ? हर है हर जगह व्यवसाय है धंधा ही है बड़ा आश्चर्य होता है क्या बौनापन आ गया आज मानसिकता का कि जो सहज स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं जो सहज स्वाभाविक अवस्था हैं उसके लिए आपको टीचर चाहिए <laughs> क्या बात है हा? कितनी विचित्र बात है मैं ऐसे मानसिक दिवालियापन कहू क्या कहू इतनी बौनी मानसिकता है गोविंद इस कथा में दिखा रहे हैं पूना को मार मुआद मिथ्या मिथ्याभिमानी मन ही तेरा कंस है अस्थि और प्राप्ति अस्थि माने ये मेरा है और प्राप्ति ये मुझे और मिल जाए यही तो इस मन कंस की दो पत्नियां हैं जो बांधे हैं तुमको दिस मेटीरियल इज माइंड नो वन कैन शेयर इट और इतना और मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं ये प्राप्ति है दो ही बीवियां हैं इस मन की दो मनोवृत्तियां हैं तुम्हारी ह ही गई है पूतना हा अशांत है कंस अब क्या करे नारायण तो निकल गया पंजे से तो पूतना का भाई है हाँ असुर के भी परिवार होते हैं गंदे विचारों के भी परिवार होते हैं हाँ थोड़ा सा बाल्मीकि पढ़ा दूँ तो समझ में आ जाएगा कि असुर के परिवार कैसे होते हैं श्री राम की कथा में थोड़ा सा एक झाँक रहे झड़ोके से रहें, हाँ रहेंगी इसी में क्योंकि ये कथा हमसे तो पूरी होती नहीं जन्म भर में सुनाता रहो तो भी पूरी नहीं होती गोपाल की कहानी गोपाल ही तो जीवन है इससे पूरी होगी कोई नहीं कर सकता पूरी हाँ हाँ पूरी तो उसके चरणों में अर्पित हो जाओ और कथा पूरी हो गई और वो जब तक वो क्षण नहीं आया हर कथा अधूरी है तो अधूरी रहती है रहने दो आ, लेकिन जाने तो उसको तत्व को अच्छे से महारिषि वाल्मीकि का नाम रत्ना कर और वो लुटेरे हैं घबराओ मत तुम लोग तो लुटेरे नहीं हो चोर डाकू नहीं हो वो तो डके थे और फिर भी उसने मोक्ष पाया है परम पद पाया है और सचराचर आज उसके चरणों में झुकता है ऐसा दिव्य तपस्वी ऋषि हुआ है वो तो तुम भी हो सकते हो तुम्हारे सारे पाप एक क्षण में क्षमा हो सकते हैं यदि उस क्षण को तुम ईमानदारी से अपने जीवन में आने दो निर्णय आप सबको करना है तुम्हार ऋषि रत्नाकर को जब नारद से उपदेश मिला तो श्री राम का नाम का मंत्र लेकर के अब वो यहां माला नहीं फेर रहा है मंत्र में अर्पित हो गया तुम हुए आज तक कभी खाली कह दिए कि स्वामी जी उन्होंने कहा कि आपने तो नाम दे दिया नाम लो तो बाल्मीकि से लो कि फिर नाम ही रह जाए बाकी सब साफ इसको कहते हैं नाम लेना गाड़ी देख करके माला देना ये को नाम लेना क्या बात है दफ्तर की नौकरी कर रहे है क्या है ऑफिशियल ड्यूटी दे रहे हो तनख्वाह ना मिलने वाली हम अखंड समाधि में बैठ गए महर्षि रत्नाकर दिन गया रात गई सुबह हुई शाम हुई योगी समाधि कहने लगे उल्टा नाम जपत अरे तुम उल्टा ही जप दिखाओ लेकिन उस नाम को अर्पित तो होकर दिखाओ क्या नाम को भी कुछ टकसाल बना रखा है टेप रिकॉर्डर हो जो तो खड़ा खट खड़ा खट खड़ा बज रहे हो और तुम्हारा कोई भाव नहीं कोई समर्पण को नहीं अरे नाम लेने का अर्थ जानते हो तो। समाधिष्ट हो गया तपस्वी सर्दी बीती गर्मी गई गर्म बरसात गई जाड़ा आया सारे ऋतु बदलती रही तपस्वी है कि समाधि अटल है उसी नाम में, उसी रूप में जो दर्शाया है उसकी कल्पनाओं में उभार दिया है हा नारस जी ने आज इसी में वो समाधिस्त हो गया है और ऐसी अटल समाधि है कि बहस उस रूप में बसा है वो नाम हर सांस के साथ चल रहा है उसका नाम यू चलता है नहीं चलता है सियरां, सियरां, सियरां। है क्या उसको ये कह देना। सियरां, सियरां, सियरां। उसको ये कर उसको <laughs> नाटक कर रहे हो बहुत बड़े ड्रामे पास हैं है? फिर उसके बाद एक दुपट्टा भी उड़ लिया सीताराम ने क्या बात है <laughs> लगता है भगवान को ठगनी के लोगे तुम हाँ कल लगे देखना तो मेरा बाहर खिड़की में से कहीं पुष्पक विमान आ तो नहीं रहा मेरे लिए आएगा ना हाँ? हरी हरू नारायण अखंड समाधि है मह की और जब मट्टी का जोश बन गया और दीमकों ने घर बना लिया बाल्मीकि संस्कृत में दीमक को कहते हैं वल् बल्ब दोनों का अर्थ होता है बांबी कौन सी बांबी जिसमें दीमक रहते हैं देखना अमर कोश में तुम लोग बच्चों तो का अर्थ क्या हुआ दीमक तो जब दीमकों की बांबी से तपस्या के उपरांत प्रभु के दर्शन का करके धन्य होकर के जब वो बाहर निकला जब उसने राम तत्व पा लिया बाहर आया तो जो बाहर निकला बाम्बी से तो लोगों ने कहा वाल्मीकि वाल्मीकि दीमकों की बांधी में रहने वाला में की, सो सो में की। तो ऋषि ने मुस्कुरा के अपना नाम दीमा की रख लिया बोले चलो ठीक है ऋषि हाँ, हाँ, उत्तर नहीं देते पत्थर मारो फल देते मीठे मीठे रसीले पेड़ देखा ना ये ऋषि है ये है तो उन्होंने अपना नाम बाल्मीकि रख लिया वाल्मीकि का अर्थ है दीमक हां वाल्मीकि ने कहा कि मुझे ही पढ़ लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा वाल्मीकि हाँ, हर ग्रहस्थ का आदर्श है कि यह गृहस्थ धर्म तुम्हारा या सत्य जगत ये भौतिक जीवन तुम्हारा दीमकों की बांबी ही तो है ईर्षा देश कृ लोभ मोह क्रोध असत्य ज्ञान के दीमक तुम्हारे जीवन के हर दिन और रात को चाट रहे हैं ये माला क्या कर रही तुम्हारी खाए तो तुमको दीमक जा रहा है तुम्हारे जीवन के स्वर्ण को महर्षि वाल्मीकि कहते हैं लेकिन मैं भी दीमकों की बाबू में रहा और दीमक मुझे नहीं खाए क्यों क्योंकि दीमक में एक बहुत बड़ी कमजोरी है क्या कि दीमक सिर्फ सूखी चमड़ी और सूखे पेड़ की खाल खाता है अगर रसदार चीज को दीमक दांत लगा दे तो क्या होता है दीमक स्वयं मर जाता है रस दीमक की मौत है तो कहा मुझे क्यों नहीं कहा क्योंकि मैं राम रस से सदा हरा था तो दीमक सास ही नहीं कर सकते थे मुझे काटने का। तो प्रभु के का नाम का अर्थ नाम नहीं है उसका ध्यान है उसका रूप है उसके प्रति समर्पित तो होना है न कि टेप रिकॉर्डर बन के बजना कोई मतलब नहीं डूब के जियेंगे आपने आप ही ने बनाया है आप तो ही हर ग्रास धर्म को जीवन की हर सांस और क्षण को तुम जी सकते हो मन को सदा गोविंद के रस से हरा रख जिस क्षण दस गया उसी क्षण दीमक दसेगा आगे सुनो कि नारद जी ने के मन में विचार आया जब तक वो हरि नाम का संकीर्तन नारद कर रहे हैं नारायण के अद्भुत अतिशय प्रिय भक्त है और जहां उनके मन में ये विचार आया नारद जी के मन में ये विचार आया क्या कि मैं नारायण का सबसे बड़ा भक्त हूं दम्ब आया दम्भ का कीट एक दीमक आया तो उसके बाद असत्य के अज्ञान के और प्रवासनाओं के दीमक आ गए और नारद और नारायण का नहीं विष्ण मोहिनी का दास हो गया तो एक क्षण तो भी अगर तुमने अपने आप को सागर से बाहर किया वो सागर क्षण जो सूखा है वहीं से दीमकों की बाढ़ आ जाएगी मन को उस मनोरम में बसाए हुए हर सांस हर क्षण उसकी मनोहारी छवि में बसे हुए उसकी रूप रसमाधुरी का पान करते हुए एक सुखद क्षण को जगमग बनाकर अष्टगंध की सुगंध से सुगंधित करके मनोरम एक धुम की तरह एक बांसुरी का अनहद नाद बनाकर भी तो हम हर सांस हर क्षण जी सकते हैं और आगे जो मेरा ड्यूटी है जो मेरे कर्तव्य हैं उसे मैं पूरी ईमानदारी से करूं आगे ल वो जाने क्योंकि ये उसका अधिकार है मेरा नहीं मैं विवेक से ईमानदारी से कर्म करूं उसी में डूब के उसकी मनोहारी छवि में बस के करूं इतना सा काम हम नहीं कर पाते हैं और हर बार पूतना उठा ले जाती है हमको और जब मारी गई है पूतना तो कंस ने त्रिणा को बुलाया है एक बड़ा भी भक्स राक्षस है और ये पूतना का भाई है सुना तुमने क्योंकि दीमक के पीछे दीमक चलते हैं एक क्षण सूखा तो दीमक फिर हरा ना होने देंगे फिर चिंता ईशा द्वेश बनके तुम्हें खाते जाएंगे दिन रात साफ गया भजन कीर्तन सब साफ तो चलिए बहुत सावधान होकर जियो दीमक को मौका ना दो कि फिर झों बना ले याद रखो इस बात क्योंकि तप और साधना का अर्थ केवल आंख नीचना नहीं है खाली भजन वाना नहीं है अपने आचरण को मांगना है मन को गोविंद की का गोकुल बनाना है क्योंकि मन को ही संस्कृत में हम गोकुल कहते हैं गोचर गोकुल एक ही बात गो माने प्रकाश गो माने ग्रह नक्षत्र और गो माने इंद्रिया तो इंद्रियों का कुल अर्थात ये मन जब गोकुल हो जाता है तो जीवन धन्य हो जाता है गोकुल को पढ़ो गोकुल को जानो गोकुल तुम्हारे भीतर है गो माने इंद्रिया इंद्रियों के कुल अर्थात संपूर्ण परिवार में गोकुल जब गोविंद आ जाए तो क्या हो जाए जीवन गोकुल हो जाए हे नहीं स्वामी जी हम गोकुल के दर्शन कर आए थे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा हमने पता नहीं भाई या बनारस वाले बताएंगे कुछ ठेका उनके पास है कुछ वृंदावन वालों के पास है हाँ? हाँ? कि सारे कुकर्म करो अपीर वाराणसी में मरो तो मोक्ष तो हो ही जाएगा हाँ? तो भैया वो स्वर्ग कैसा होगा हमें पता नहीं वहां तो भांग और गांजा ही घिसता होगा मन से ये अज्ञान निकाल दो गोकुल तुम्हारी भीतर है बना सको तो बना लो जीवन धन्य हो जाएगा इन कथाओं के अमृत को पढ़ो इनके सत्य को जानो बेटा और बड़ा अमूल्य जीवन है ये मनुष्य की दुर्लभ योनि है है त्रिणाम भयंकर विभस तूफान बन के आया है और सोचता है क्या मैं कन्हैया को उठा करके को को को पटक के मार दूंगा क्योंकि हर हर बार को, को, हर बार कृष्ण हमारे हमारे भक्ति रूपी इस जीवन में उठा करके लाकर और घुमेल ला करके हवा में उठा करके हमारे भक्ति विचार का विनाश करता रहा है कृष्ण को मारता रहा है भक्ति का जो स्वरूप है ये बाल कन्हैया के रूप की जो भक्ति है यही तो नवजात कृष्ण है वो हर हर क्षण जब मारता रहा है तो नारायण ने कहा है कि मैं लीला करके अपने भक्तों को बताऊं अरे हो क्यों बार बार तुम अपने त्याग की हत्या कर रहे हो क्यों बार बार तुम अपने पुण्यों की हत्या कर रहे हो आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं तृणावर्त को कैसे मारते हैं ऐसे तू भी त्रिणावर्त को मार तृणमाने तृणमाने जोर से बताओ मुझे सुना नहीं पड़ता तृणमाने तीनका तिनका समझते ना घास का तीनका और आवर्तमान है बवंड और त्रिणावर्त यहां क्या बन गया है बवंड है ना देखा तो विषय के अतृप्तियों के इच्छाओं के बदले के जो क्रोध है जो आवेश बनकर हमारे विवेक का विनाश कर देते हैं उन्हें भी हम क्या कहेंगे क्या कहेंगे बोलो त्रिणावर्त हम सब में बैठे और हम सब उस उन्हीं त्रेणावर्तों के कारण ही तो आज अपने जीवन का सर्वनाश किए बैठे जिसको अपने मन पर नियंत्रण नहीं है जो अपने आवेश पर अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकता है वो कृष्ण की नहीं त्रिणावर्त की भक्ति करता है और धोखा देता है कि माला फेर रहा हूं अपने आप को बोलू ह भगवान लीला करके ये नहीं दिखा रहे कि खाली भजन गाओ हाँ हा, मेरा यश गान करो तो मैं तुम्हें, तुम्हें लड्डू दे दूंगा जैसे नेताओं का गान करो तो कोटा कॉन्ट्रैक्ट मिल ली जाएगा क्या बात है, है? भगवान भी नेता हो गए तुम्हारे लिए नारायण तो लीला करते हैं आओ पढ़ो मुझे जानो मुझे पहचानो मुझे अपने जीवन को धन्य जीवन की त्रिणा वर्त मारो ये अवसर फिर न मिलने वाला यह सत्संग अति दुर्लभ है बड़े भाग्य से मिलता है जन्म जन्म का पुण्य का उदय होता है तभी आते हुए यहां सत्संग के लिए हर कोई क्यों मुंह चलाता है और बहुत से हैं जो जाके भी नहीं जा पाते हैं खाली देखा हाँ, सत्संग हो रहा है बार बार घूमते रहते हैं बीड़ी खींचते रहते हैं मनोरंजन करते हैं लौट जाते हैं क्या तमाशाई है वो सोचते हैं कि वो तमाशा देखने गए हैं वो बेचारे क्या जाने कि वो खुद तमाशा बने हुए ये वो लीला है हाँ, वेग ने कहा कि अब अम एदम सुते मंदिर इंद्राए मंदिर चक्रम विश्वानी चक्र